पहले जानता है कि को देखेंगे। बुद्धि आत्मा ने करते इस प्रकार बुद्धि से पर आत्मा को झान कर करते कर इस प्रकार बुद्धि से पर आत्मा को झान कर ध्यान देंगे भाष्यकार अन्य के क्रम से शब्द का व्याख्यान नहीं करते हैं ध्यान दिया आपने जिस क्रम से श्लोक में पद आए हैं उसी क्रम से वो पदों का व्याख्यान कर गए थे हाँ यहाँ यहाँ जरूर उन्होंने बुद्धवा से पहले आत्मा नम को जोड़ दिया की है। से है जिस क्रम से वो ऐसे लिखा है उसी क्रम से व्याख्यान कर गए थे उनका स्वभाव है इस प्रकार बुद्धि से पद आत्मा को चहन कर हमने अन्य क्या बताया था आत्मा न संस्य शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके अब देखेंगे संस्तब्द विकार थे सम्यक सम्यक स्तंभनम संस्कृद विकार क्या अर्थ है सम्यक और सम्यक स्तंभनम का नीचे अर्थ दिया है सम्यक समाधाय क्या लिखा नीचे है सम्यक ऐसे मतलब सम्यक एकाग्रता करके क्या करके सम्यक और श्लोक में आत्मना पद आया है ना आत्मना के पहले भाष्यकार जोड़ते हैं स्वयं आत्मना स्व आत्मनो, आत्मना आत्मनाकर्ष किया है यहाँ पर संस्कृत मन सा आत्मा करते यहाँ पर मन है कैसा मन संस्कृत मन मतलब शुद्ध मन ठीक है हाँ तो अपने मन से ही अपने ही मन से मतलब अपने मन से अपने ही ऐसा कर लेना स्वयं आत्मना यो अपने यहाँ अपने ही मन से अपने ही मन से या अपने मन से ही और मन का क्या, क्या थे यहाँ पर कैसा मन संस्कृत मन अपने संस्कृत मन से ही या अपने ही संस्कृत मन से सम्यक एकाग्रता करके संसद विकार से पहले क्या लिखा था भाष्यकार ने सम्यक स्तंभन करतंभनम्यारक है ये ध्यान रखना ठीक है समय एकाग्रता करके एकाग्रता किसके द्वारा करना है मन के द्वारा है शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके और जानना किसको है आत्मा को तो बुधवा का आत्मानम के साथ है आत्मानम बुधवा और फिर आत्मना ये गीता प्रेस का अनुवाद ठीक नहीं है शुद्ध मन से अच्छी प्रकार आत्मा को समाधिष्ट करके है ना नहा पर आत्मानम का जो है ज्ञात्मा के साथ है और संस्तृद्ध का अन्वय किसके साथ है आत्मना के साथ है संस्तभ का किसके साथ है आत्मना संस्तभ्य ठीक है शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके और आत्मानम का तो उसके साथ बुद्धवा के साथ है गीता प्रेस अनुवाद ठीक नहीं है ऐसा बहुत जगह स्ने समिति है अब देखेंगे और कैलाश में ज्यादातर नकल विद्यारंदगी गीता पेश ही करते थे अपना तो इतना समय नहीं रहता था व्यस्त ज्यादा रहते थे अब ये, ये तो शायद किसने इसका पता नहीं देखना चाहिए किया है ना इसने कैलाश वाले ने क्या किया है वो तो कोई दबे गुजरात के थे बड़ौदा के वो ये सब काम करते थे बाद में उन्होंने अपना दिमाग लगाया जो उतार रखा है देखेंगे एवं बुद्धि परम आत्मानम बुद्धवा इस प्रकार बुद्धि से पर आत्मा को जानता और आत्म के संस्तु मन के द्वारा एकाग्रता को करके और बुद्धि से पर आत्मा को जानना है शास्त्र के द्वारा शास्त्र गुरु के उपदेश तो के जानना है ना और बाद में क्या है द्वारा एकाग्रता को, को करना है शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके दुर्भगे काम रूप शत्रु को मारते हुए और देखेंगे जय एनम शत्रु हे महाबाह यहाँ पर क्या है काम रूपम दुरासदम काम रूपम दुरास दुरासदम दुरासदम का अर्थ है वास्विकार बताते हैं दुखेना आसदा दुखे ठीक है सह दुरासद और दुखिया में क्या बनेगा दुरासदम तम दुरासदम ठीक है दुखेन आसदा यसे सह दुरासद तम दुरासदम असदा करते प्राप्ति और प्राप्ति तो यहाँ पर ज्ञानम है कि दुख से ज्ञान होता है जिसका दुख से ज्ञान होता है ज्ञानम दुख से ज्ञान होता है जिसका उसे क्या कहते हैं दुरास उसे कहते हैं सदम क्या कहते हैं वास्तविक इसका अर्थ करते हैं किसका दुरासदम का समास बताया ना कि दुर्विज्ञ दुर्विज्ञ अनेक विशेषण दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों वाले दुर्विज्ञे दुर्विज्ञ अनेक प्रकारों वाला कौन काम काम रूपम का विशेषण है दुराशतम तो दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों वाला दुर्विज्ञ अनेक प्रकारों वाला ऐसा भाष्यकार अर्थ करते हैं तो विशेषण देखेंगे महासना महापापमा कहा है ना भगवान ने तो जो महासना का अर्थ है बोध खाने वाला तो महासन जब कहा है तो विशेषण क्या होगा महासन महासुना कहा है तो विशेषण क्या होगा हाँ बात नील का विशेषण क्या होगा तो वैसे ही मतलब महासुनाव बहुत खाना और महापापमा तो विशेषण क्या होगा महा पापमत्व महा आ, ये दुर्विज्ञ तो यहाँ पर समझ लेना दुर्विज्ञ कौन है आपके विशेषण कौन है तो दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों से युक्त कौन कामना दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों से युक्त कौन अच्छा हमने अन्वय करते समय दुर्विज्ञ किसको कहा था कामना को कामना। और ये अभिभाष्य के अनुसार क्या है दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों से युक्त कौन होगी कामना, कामना।, कामना। तो क्या होगा महासन महापाक ऐसे और शत्रु तो शत्रुत्वेषण हो जाएगा उसका दुर्विज्ञ अनेक विशेषणों से युक्त इस कामना को मार दो लग जायेगा हमने आत्मा को जानकर और शुद्ध मन के द्वारा एकाग्रता को करके जब एकाग्रता हो जाएगी कामना को मारना अर्थात कामना का त्याग करना आसान हो जाएगा मन के चलाए मान रहते कामना का त्याग करना बहुत ही कठिन है इसीलिए साधना की जाती है भगवान का भजन किया जाता है योगाभ्यास किया जाता है योग साधना की जाती है किसके लिए मन की इजाग्रता के लिए केवल ऐसा पोथी पलटने से कुछ नहीं होता है थोड़ा प्राणायाम साधना ये सब जरूरी है करना ऐसा ऐसा वकील लोग भी बहुत बूथ पड़ जाते हैं ऐसा वेदांत भी खूब पड़ जाते हैं तीक्ष्ण बुद्धि है तो उसे जीवन में थोड़ा काम आता है साधना नहीं है तो कुछ काम नहीं आता है ऐसे वकीलों वाली विद्या बन जाता है वेदांत लिए अब देखेंगे ठीक है आगे देखेंगे महा श्री महाभारते सहस्त्र्यामैया शिक्षा भीष्मी श्री मद भगवद गीता सुप्नसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री नाम तृतियों दूसरी कामनाएं नहीं है प्रेम पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करे तो अवश्य कल्याण होता है ये निश्चित है ये दूसरी कामना होने पर बिगड़ता है शास्त्र पड़ा हुआ बिगड़ता नहीं, नहीं अब देखेंगे चतुर्थ अध्याय चतुर्थ अध्याय है इसकी पीठिका देखेंगे बताते हैं भ्रस्कार अयम योगा अध्याय द्वैन उत्तो ज्ञान निष्ठा लक्षण सन्यासा कर्मयोग उपाय तो देखना कर्मयोग उपाय कर्मयोग जिसका उपाय है किसका ज्ञान योग का ज्ञान निष्ठा रूप कौन ज्ञान योगे तो समुची कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा संन्यास के सहित ज्ञान निष्ठा रूप सायम योग अध कर्मयोग उपाय संसान लक्षण सा अयम् अयम योग्याय कर्म योग जिसका उपाय है ऐसा संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप यह योग, ज्ञान निष्ठा रूप यह योग दो अध्याय से कहा गया दो अध्याय के द्वारा कहा गया या दो अध्याय में कहा गया दो अध्याय कौन कौन दिखी और प्रथम में तो योद्धाओं का ही वर्णन था न और अर्जुन के क्या था उसका विषाद का वर्णन था ऐसा तो कर्म योग किसका उपाय है ज्ञान निष्ठा रूप योग का किसका रूप योग का कर्म योग किसका उपाय है ज्ञान निष्ठा रूप योग का तो ज्ञान निष्ठा रूप योग अकेले कहा गया संस सहित कहा गया लगेगी कर्मयोग रूप उपाय वाला कर्मयोग रूप उपाय वाला अथवा कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा संन्यास के सहित ज्ञान निष्ठा रूप या योग दो अध्याय से कहा ठीक है अब ये कि जो शब्द आ रहे हैं उनका दो प्रकार से अर्थे करूंगा तात्पर्य भेद नहीं होगा अभी एक ही प्रकार से देखेंगे यशमिन है ना नशीन से लेंगे वही ज्ञान निष्ठारूपयोग है ना कि जिसने प्रवृत्ति प्रवृत्ति लक्षणा चार निवृत्ति लक्षण वेदार्था समाप्त है जिसमे किसने ज्ञान निष्ठार उपयोग में और ज्ञान निष्ठार उपयोग कैसा कर्मयोग जिसका उपाय है, है ना कर्म योगो उपायः कर्मयोग कर्म योगो उपायः उपाय सन्यासाह ज्ञान निष्ठा योगे क्या कहेंगे ऐसा कर्म कर्म कर्मयोग उपाय सन्यासाह ज्ञान निष्ठा लक्षण या यम योगा है तस्वीन तस्वीन लगा लेंगे कि उसमें कर्म योग जिसका उपाय है ऐसा सन्यास सही ज्ञान निष्ठा रूपी जिस योग में जिस योग में प्रवृत्ति लक्षणा चाहे निवृत्ति रूप लक्षण वेदार्थ परिस परिस परिस आ जाता है तो प्रवृति रूप वेदार्थ क्या है यह जो है ना शास्त्र संवत्त कर्मो को करना शास्त्रविद कर्मो का अनुष्ठान करना यह क्या है आपका ये प्रवृति रूप वेदार्थ है प्रवृति रूप वेदार्थ कार्य वेद का तात्पर्य वेद का संस्पाब्द विषय वेद का भी। हाँ वेद का संस्पाब्द विषय ये प्रवृत्ति रूप योग है। और जो आपका ये संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप योग है ये कोई तो, ये निवृति रक्षण निवृत्ति रूप वेदार्थ है ठीक है निवृति रूप वेदार्थ है ये अर्थ है जिसमें किसमें कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसे संन्यास सहित ज्ञान निष्ठारूप योग नहीं ज्ञान निष्ठारूप हाँ जिस योग में प्रवृत्ति रूप तथा निवृत्ति रूप वेदार्थ आ जाता है तो वेदार्थ दो प्रकार का हुआ प्रवृत्ति रूप और हाँ वेदर दो प्रकार का प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप ये एक प्रकार से भी लगा रहे हैं यशीन से ले रहे हैं कि कर्म योग इसका उपाय है ऐसा संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप योग ठीक है क्या सर्वासु गीतासु अयम योग भगवता विवेक्षिका और सभी योगों में और सभी गीता में और संपूर्ण गीता में योग ही भगवान को इष्ट है या योग ही भगवान को इष्ट है अयम योगा से यही लेना है कर्म योग उपाय सान्यासा ज्ञान निष्ठा क्या? कर्म योग उपाय संयासा ज्ञान निष्ठा लक्षण योग ठीक है या योगी भगवान को इष्ट है अतः अताकर्थ करेंगे अटाकर्थ क्या होगा की इस योग के कहे जाने से क्या कहेंगे योग से क्या योग से, से? इस योग के कहे जाने से वेदार्थ हम सभी समाप्त मनवाना है की वेदार्थ आ गया ऐसा मानने वाले या वेदार्थ का उपदेश सम्यक हो गया वेदार्थ का उपदेश समाप्त हो गया मतलब वेदार्थ का उपदेश सम्यक हो गया ऐसा मानने वाले भगवान पता का अर्थ क्या हुआ योग के कहे जाने से दो अध्याय में योग कह दिया दो अध्याय में योग हाँ योग के कहे जाने से वेदार्थ को परिसमाप्त मानने वाले मतलब वेदार्थ का उपदेश संपन्न हो गया ऐसा मानने वाले श्री भगवान वंश कथन समी वंश परंपरा के कथन से उस योग की स्तुति करते हैं वंश परंपरा के कथन से उस योग की, की स्थिति है, करते, है। करते हैं किस योग की कर्म योग जिसका उपाय है ऐसे ज्ञान निष्ठा लक्षण योग की भगवान स्तुति करते है कैसे करते हैं वंश परम्परा के, के कथन से उसकी स्त्रुति करते हैं मतलब जिसकी वंश परम्परा महान है वो योग भी माराण माराण है। इस प्रकार उसकी स्तुति होती है श्री भगवान अच्छा नहीं ये देखना मनवाना श्री भगवान वंश तम स्तोति क्या न करेंगे अतः परिस अतः वेदार्थम परिसमाप्तम मनवाना श्री भगवान वंश कथन तम स्तोति श्री भगवान का ऊपर में कर लेंगे ये ये अच्छी तरह से पंक्ति लग गई ये लगाने का तरीका अच्छा है दूसरा एक तरीका है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है फिर यदि लगाना हो तो फिर से क्या कहेंगे क्या, कहें? के योगी, क्या? योगी कौन कौन कर्मयोग योग? कर। मतलब ज्ञान निष्ठा रूपयोग और कर्मनिष्ठा रूपयोग तो जिस ज्ञान निष्ठा रूप योग में तथा कर्म निष्ठा रूपयोग में प्रवृत्ति रूप तथा निवृत्ति रूप बेदार से आ जाता है बेदार से आ जाता है अच्छा कर्म योग जिसका उपाय है इसे ज्ञान योग में भी दोनों आ जाते हैं ना तो ये दूसरे पक्ष में जश्मन से क्या लेना के योग कर्म निष्ठारूप योग और ज्ञान निष्ठारूप योग में प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूपार्थ आ जाता है और फिर क्या सर्वासु गीतासु फिर अयम से वही लेना है क्या दोनों अयम योग प्रवृत्ति क्या ज्ञान निष्ठारूप और कर्म निष्ठारूप योग भगवान को इष्ट है अतः करते है की इस योग का उपदेश होने से वेदार्थ आ गया ऐसा मानने वाले श्री भगवान वंश परंपरा के कथन से उसकी सुखी करते हैं ठीक है दोनों तरह से लगा सकते हैं तो पहले तरीके में क्या है की कर्मयोग जिसका उपाय ज्ञान योग तो उपाय रूप से कर्मयोग उसके अंदर आ गया और तो दूसरे में अलग अलग दोनों को नहीं दिया ठीक है दोनों तरह से लग सकता है पर पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है तो दोनों ही ठीक है श्री भगवान उचा श्री भगवान ने कहा देखना म विवस्वते अहम् योगवान्वय विवस्वान् मनवे मनुरीक्षाक्रवीत इमं विवस्वते योगवान्वय विवस्वान् मनवेराह मनुछाक अब्रवीत इमं ऐसा लगाना कि क्या अहम् अहम अहम अव्यय अहम विवस्वते इम्यय योगम प्रोक्तवाहम विवस्वते इम अव्ययोग मैंने सूर्य को विवस्वा विवस्वत प्राप्त है चतुर्थी दस में क्या बनेगा विवस्वते विवस्वत का क्या अर्थ है सूर्य विवस्वत का क्या अर्थ है कि मैंने सृष्टि के आदि में मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को इस अविनाशी योग का उपदेश दिया था अविनाशी मैंने सृष्टि के आदि में जोड़ लेना मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को इस योग का उपदेश दिया था किसको दिया था सूर्य को इस योग का उपदेश दिया था यही सूर्य भगवान अच्छा और सूर्य ने किसको उपदेश दिया मनोदेहा कि सूर्य ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया सूर्य ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया और मनु इच्छाकवे अब्रवीत मनु ने अपने पुत्र इच्छाकू को उपदेश दिया मनु ने अपने पुत्र इच्छाकू को उपदेश दिया ऐसा किसका इस योग का योग से भी उत्सरे से लगाएंगे कर्म योग किसका उपाय है ऐसा ज्ञान निष्ठारूप योग और दूसरे प्रकार के अनुसार दोनों ज्ञान निष्ठारूप योग और कर्म योग ऐसा अब पहले वाला ज्यादा अच्छा लगता है तो दोनों ही दो ने दो तरह से किया है तो हमने दोनों बता दिया से क्या लेना है अध्याय उक्तम उत्तम दो अध्याय के द्वारा कहा गया योग कौन तो कर्म योग जिसका उपाय है इसका ज्ञान निष्ठारूप योग विवस्वते अर्थ है विवस्वते का क्या अर्थ है कब कहा स्वर्ग आदव सृष्टि के आदि ने कहा सृष्टि के आरम्भ ने कहा क्यों कहा तो कहते हैं जगत का पालन करने वाले क्षत्रियों में बल का आधान करने के लिए जगत का पालन करने वाले छत्रियों में बल का आधान करने के लिए बल का आधान करने के लिए मतलब बल का संचार करने के लिए बल का हाँ जो ब्रह्म विद्या है ना इससे भी बहुत बड़ा सामर्थ आता है व्यक्ति के अंदर बहुत सामर्थ आ जाता है अब देखेंगे जिससे विचलित नहीं होता जबकि धीर गंभीर बना रहता है अच्छा है कि जगत का पालन करने वाले क्षत्रियों में बल का आधान सृष्टि के आदि में यह ऐसा लगाना मैंने जगत का पालन करने वाले छत्रियों में बल का आधान करने के लिए, लिए सूर्य को सृष्टि के आदि में इस योग का उपदेश किया ठीक है तीन योग बल युक्त उस योग बल से युक्त होकर छत्री ब्रह्म पर रक्षितुम समर्था भवं यहाँ ब्रह्म क्या ब्राह्मणत्व उस योग बल से युक्त हुए छत्री ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं ठीक है थीदे? जिस योग का उपदेश किया है जो दो अध्यायों में योग कहा गया है जिसका उपदेश किया है उस योग बल से युक्त हुए छत्री ब्रह्म पर रक्षितुम समर्था भवंती ब्रम का क्या ब्राह्मणत्व की ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं कौन समर्थ होते हैं हाँ यहाँ ब्रह्मणत्व जो है न कि ब्राह्मण का कर्म वेदाध्य है है ना आदि है और सम्भ प्रतीत श्रद्धा समाधान सब ब्राह्मण के गुण है सत्य भाषण गुण है झूठा लाला सब यह है ब्राह्मण हमेशा निर्मल मन वाला होता है तभी तो ब्राह्मण की तीन महीना शास्त्रों में आई है अब देखेंगे पाठ देखेंगे की तेन योग बल एन है जो उस योग बल से युक्त होकर के छत्री योग बल से युक्त कौन छत्री उस योग बल से युक्त छत्री ब्रह्म पर परिपालित्रे ब्राह्मण और अच्छी प्रकार पोषित हुए ब्राह्मण और छत्री या अच्छी प्रकार पालित हुए ब्राह्मण और छत्री अच्छी प्रकार रक्षित हुए ब्राह्मण और क्षत्रि जगत का अच्छी प्रकार पालन करने में समर्थ होते हैं लग जाएगा परिपालित है ब्रह्म छत्र अच्छी प्रकार रक्षित हुए ब्राह्मण और छत्री या अच्छी प्रकार पालित हुए ब्राह्मण और छत्री जगत का अच्छी प्रकार से पालन करने में समर्थ होते हैं अब ध्यान देना कि ये योगम का एक विशेषण अव्यम अव्यम करके अविनाशी तो योग को अविनाशी क्यों कहा है तो कहते हैं अव्य फलत्वात फल अव्य फल होने के कारण योग को अव्य कहा है ना क्या होगा हाँ ये अविनाशी फल होने के कारण योग को अविनाशी कहा है इस योग का फल क्या है मोक्ष का विनाश होता है कभी नहीं हाँ तो फल अविनाशी होने के कारण योग को अविनाशी कह दिया है बात है इसमें नहीं क्यूँकी योग यदि जो ब्रह्मा जो आपका जो परोक्ष ज्ञान है ये तो वृत्तिरूप है वृत्तियाँ तो क्या है जो जानते हैं चित्त की नष्ट होती रहती है ब्रह्माकार वृत्ति जो साक्षात कारात्मक ज्ञान है वो भी तो नष्ट होता है यही जो फल विनाशी होने के कारण योग को विनाशी कहा है न ही अम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्ष निष्ठा रूप अश से क्या लेना सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से सम्यक ज्ञान निष्ठा रूप या सम्यक ज्ञान निष्ठा लक्षण का अर्थ क्या है सम्यक ज्ञान निष्ठा लक्षण क्या निग य दर्शन निष्ठा लक्षण क्या है कि समय दर्शन निष्ठा लक्षण ज्ञान योग के मोक्ष नामक फल का वे नहीं होता है मोक्षाक्षल न्यू मोक्ष नामक फल का वे नहीं होता है या मोक्ष नामक फल का विनाश नहीं होता है ही करते क्योंकि क्योंकि समय दर्शन निष्ठा लक्षण कौन है ज्ञान योग समय दर्शन निष्ठा लक्षण ज्ञान योग के मोक्ष नामक फल का नाश नहीं होता है फल का नाश नहीं होता है इसलिए योग को क्या कहा है अविनाशी अविनाशी कह दिया है है क्योंकि उसका फल है। देखेंगे विवस्वान विवस्वान विवस्वान का था सूर्य ने सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा सूर्य ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया और मनु ने इच्छाकू को मनु ने अपने पुत्र आदि में राजा बनने वाले इच्छाकू को कहा सबसे पहले राजा मनु ने किसको बनाया इच्छाकु को इसलिए उनको आदि राजा कहा गया इच्छाकू को मनु ने अपने पुत्र आदि राजा इच्छा को उपदेश दिया किस उपदेश दिया मनु ने अपने आदि राजा अपने पुत्र इच्छाकू को उपदेश दिया तो परंपरा बता दी ना यहाँ पर सब देखिए का का का का पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र कौन कौन कौन कौन है है है है मनु मनु और को इनको पता होगा आपको सादे, हा? हा? हा? का पुत्र बाल्मीकि रामायण में पूरी दिया हुआ है अब देखेंगे राम को तभी वहा ऐसा कहा गया है परम तप विदु हे परम तप इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योगम इस योग को राजस्व ने जाना इस योग को हाँ हे परम तो इस प्रकार परंपरा से प्राप्त है किस प्रकार परंपरा से कि भगवान ने विवस्वान तो को कहा विवस्वान ने मनु को कहा मनु ने छाकू को कहा तो परंपरा हो गई ना इसी ज्ञान की तो इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को तो यहाँ हास्तकार बताएंगे इस प्रकार छत्रियों की परंपरा से प्राप्त है इस हास्कार ने कहा है ना इस प्रकार छत्रियों की परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्व ने जाना किसने जाना जो राजा भी होते हुए ऋषि थे राजा भी थे और ऋषि भी थे उनको राजस्वी कहा जाता है अच्छा तो राजा होने के साथ साथ ऋषि होगा तो राजस्वी होगा ब्राह्मण होने के साथ साथ ऋषि होगा तो ब्रह्मषि होगा ऋषि जो होते हैं ये क्या होते हैं मंत्र दृष्टा को कहते हैं जिसको मंत्र का वेद मंत्र का साक्षात्कार होता है उसे ऋषि कहते हैं और अतिद्रीय पदार्थ दृष्टा को भी ऋषि कहते हैं जो अतिद्रीय पदार्थों को जानता है उसे भी क्या कहा जाता है ऋषि इंद्रियों के सामर्थ्य नहीं है जिन पदार्थों को जानने की उन पदार्थों को भी कोई साधन बल से जानता है तो वो क्या होता है ऋषि होता है मंत्र द्रष्टा ऋषि वे हैं जिन्होंने की परंपरा से वेदाध्यन नहीं किया लेकिन उनके हृदय में वेद मंत्रों का प्रकाश हो गया बिना पढ़े हुए बिना पढ़े ही उनको मंत्रों का साक्षात्कार हो गया है वो मंत्र द्रष्टा ऋषि है ना ऋषि कई प्रकार के होते हैं ना ना ब्रह्म ऋषि देव ऋषि राज ऋषि कांड ऋषि ऋषि अनेक प्रकार के आठ प्रकार के ऋषि कहे गए शास्त्र में अच्छा तो उनको बिना ही पढ़े ही जो तो है ना उनको साक्षात्कार हो गया ऐसे भगवान की कृपा से वो ऋषि हैं मंत्र ऋषि उनको कहते हैं तो ये राजा भी थे और ऋषि भी थे ऋषि क्यों गया तीन पदार्थों को जानने वाले थे वह सामर्थ्य था राजाओं में आ, सब योग की सभी जानते थे ऐसे केवल विषय सेवन ही इनका उद्देश्य नहीं था साधक पीछे राजा बड़े बड़े साधक होते रहे हैं हाँ अब देखेंगे इस प्रकार क्षत्रियों की पर, परंपरा से प्राप्त इस योग को राजस्व ने जाना जो योग चल रहा है ना प्रसंग वही योग लेना देखेंगे सह सह कालेन इहता या, या, योगा नष्टा ई कर्थ इस संसार में महता कालीन का अर्थ है कि दीर्घ काल से स योगा नष्टा व योग नष्ट हो गया था करते इस संसार में महान दीर्घ काल से वह नष्ट हो गया था वह योग नष्ट हो गया था मतलब उस योग को लोग भूल गए थे या उस योग की परंपरा नष्ट हो गई थी उस योग की परंपरा नष्ट हो गई नष्ट गयी थी ऐसा मतलब है देखेंगे भाष्य एवं परम्परा प्राप्त कार्य करते हैं भाष्यकार छत्री परम्परा प्राप्त क्या कहते हैं उपनिषदों में अनेक आख्यान ऐसे है की ब्राह्मण भी छत्री के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए हैं ऐसा आता है उसमें में है की ब्राह्मण अजात शत्रु के पास ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए गया हुआ है।, में भी एक है ऐसा और ये गीता में भी ऐसा आया और वैसे ज्यादातर विद्याएं सबके पास विद्याएं रही है ब्राह्मण तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ही एवं क्षत्रिय परम्परा प्राप्त इस प्रकार क्षत्रियो की परंपरा से प्राप्त एवं इस योग को राजस्व राजस्या को देखेंगे राजाना चाहते ये कर्म लहरिया समाप है कौन सा तो समाप है राजाना चातेरी राजा है और ऋषि है।, है ना राजस्वियों ने जाना इम इस योग को राजस्वियों ने जाना स योग कालेन ई महता इ करते इस संसार में महता कालेन महता करते दीर्घ दीर्घ काल से नष्ट हो गया था मतलब विच्छि संप्रदाय दीर्घ काल से इसका संप्रदाय नष्ट हो गया था इसकी परंपरा नष्ट हो गई थी संप्रदाय का क्या परंपरा इसकी परंपरा नष्ट हो गई थी अच्छा विच्छि संप्रदाय या का अर्थ है कि विनष्ट परंपरा वाला हो गया था क्या विनष्ट परंपरा वाला हो गया था समृता मतलब हो गया था समृचा क्या हो गया था हे परम तप परम तप परम को देखेंगे आत्मना विपक्ष बूता पर उच्च विपक्ष बूता कर शत्रु आत्मना का अपने अपने विपक्षी शत्रुओं को पर कहा जाता है अपने को क्या कहा जाता है तो तान से क्या लेना है परान लगाएंगे तान से क्या लेना है परान तान परान तापिया परम तपा है उन शत्रुओं को जो तपाता है इसलिए परम सब है शत्रुओं को तपाता है मतलब शत्रुओं को संताप देता है उसे क्या कहते हैं परम सब हाँ पराम तापकी दिखी परम तो पराम से लेना है शत्रु या विपक्षी भूतान तो जो विपक्षी शत्रुओं को संताप देता है उसे परम तब कहते हैं अब देखेंगे तो परम तो हो गया अब उनको तपाता है कैसे सौर तेजों के वस्ती भी करते हैं कि सौर्य है ना सूर्य का क्या होता है वीर तो सौर या सूर्यता का अर्थ होता है वीरता है वीरता रूपी तेज की किरणों से सूर्य के समान संताप लेता है सूर्य के समान तपाता है अथवा सांप देता है सुरता रूप तेज की किरणों से क्या कहेंगे सुरता रूप तेज की रूप कौन है तेज तो सुरता रूप तेज की किरणों से मतलब तेज की किरणों के स्थान पर क्या है उसकी वीरता सूर्य अपनी किरणों से तपाता है और ये किससे तपाता है अपनी वीरता से तपाता है है ना वीरता से ऐसा सुरता रूप या वीरता रूप सुरता रूप तेज की किरणों से सूर्य के समान तपाता है इसलिए परम तप कहलाता है परम तप करके शत्रु अपना शत्रुओं को तपाने वाला शत्रुओं को गठित करने वाला शत्रुओं को संताप लेने वाला लग गया? अब देखेंगे अजित इंद्रियान दुर्बला प्राप्त अजित इंद्रिय दुर्बल अध्यात्म मार्ग में दुर्बल कौन है अजित इंद्रिय अध्यात्म मार्ग में शारीरिक बल का बहुत महत्व नहीं।, नहीं है शारीरिक बल तो बहुत बड़े बड़े फल के पास होता है अध्यात्म मार्ग में जो है ना दुर्बल कौन कहा गया है अजीत इंद्री और सवल कौन कहा गया है जितेन्द्रीय व्यक्ति जितेन्द्रीय व्यक्ति ही सवल है जिसने अपने इंद्रियों को बचने कर लिया है वही यहाँ पर बहुत बड़ा योद्धा है वही सब कुछ कर सकता है तो ये अजीत इंद्री दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर क्या अजीत इंद्री दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर या कौन योगे जब अजित दुर्बल मनुष्यों के पास जाएगा न तो फिर ये योग कैसा नष्ट हो जाएगा वो आखिरण में नहीं ला पाएंगे पालन नहीं कर पाएंगे योग का काजित तो व्यक्ति अच्छा तो अभी तो खूब सत्संग आजकल होते हैं पहले इतने सत्संग नहीं होते थे लोग कहते हैं पचास साल पहले सत्संग की सुविधा नहीं थी और आजकल सत्संग की घर घर सुविधा हो गयी और दिन पर दिन पतन हो रहा है क्यों अजीत इंद्री सब हो रहे सत्संग किसी का क्या कर तो अजीत दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर इमम योग नष्टम उपलब्ध इस योग को नष्ट हुआ जानकर इस योग को नष्ट हुआ जानकर कैसे अजित दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर इस योग को नष्ट हुआ जानकर या क्या लोकम उपलब्ध और क्या लोकम आपम उपलब्ध और लोग को पुरुषार्थ रहित हुआ जानकर लोग को पुरुषार्थ रहित हुआ उपलब्धि दो बार अन्य है दोबारा देखेंगे अजीत इंद्री दुर्बल मनुष्यों के पास जाकर इम उपलब्ध इस योग को नष्ट हुआ जानकर उपलब्धता में एक बार हुआ इस योग को नष्ट हुआ जानकर तभी बहुत लोग पहले बहुत लोग पढ़ाते नहीं थे अध्यात्म शास्त्र को सत्संग भी सबके सामने नहीं करते थे तो व्यर्थ हो जाता है बालू में पानी डालने जैसा सब होता है ये खूब पढ़ लिया आचरण में एक भी नहीं आया तो कोई फायदा नहीं, नहीं और ऐसी स्थिति में उपदेश देने वाले को भी पाप का भाग्य शास्त्र कहते हैं तो ये ये। क्या अपार्थ क्या यहाँ भी उपलब्ध का नहीं हो गया और लोग को पुरुषार्थ रही तो होते देख कर लोग कैसा है पुरुषार्थ रहित पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है ना शास्त्रीय संपन्न करना चाहिए पुरुषार्थ को पुरुषार्थ हुआ जान करके कोई पुरुष मै से योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तों में तथा से रस्यम हे तुगम सह एव सया से अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्ता रहस्यम ही एक लगाइए स्वयं पुरातना, हा। लगा सा एवा पुरातना योगा। सा एव अयम पुरातना योग क्या स्वयं अयम पुरातना योग सह जिसका जिसका पहले उद्देश्य किया सृष्टि के आदि में इसलिए सब्द का योगा या सूर्यम देव दत्ता है या वही देव दत्ते हैं पहले देखा अभी देखा तो सोयम कहा गया इसलिए क्या यहाँ पहले उपदेश किया और अभी उपदेश किया योग का तो वयम पुरातन पुरातन योगा, वही इसे पुरातन योग का उसी पुरातन योग का अब मया पे रोकता आज मैंने तुझे उपदेश किया है आज मैंने तुझे उपदेश किया है लग जाएगा कैसे लगाएंगे कि सह एव अयम पुरातना योगा उस पुरातन योग का ही उस पुरातन योग का ही हाँ ऐसा लगाना अयम अयम सयम पुरा उस पुरातन योग का ही हद मया से फ आज मैंने तुझे उपदेश किया है ठीक है उसी पुरातन योग का उपदेश किया है भगवान कह रहे हैं हाँ जो पहले उपदेश किया था उसी का आप कह रहे हैं अब देखेंगे क्यों उपदेश किया तो देखे भक्ता सी मैं सखा चा ही रह क्योंकि क्यों क्योंकि मैं भक्ता चा सखासी मेरा भक्त है और सखा है भगवान के भक्त तो बहुत लोग हैं लेकिन बहुत जिसका सौभाग्य हो बहुत भगवती अनुग्रह भगवान का अनुग्रह हो तब कोई सखा बन पाएगा है? तब कहीं सखा बन पाएगा मेरा भक्त है और क्या है सखा है इी करते इसलिए एकदद उत्तम रहस्यम इस उत्तम रहस्य का उपदेश किया यहाँ क्योंकि मैं भक्ता मेरा भक्त है और सखा है करते इसलिए एक उत्तम रहस्यम इसलिए इस उत्तम रहस्य का उपदेश किया है मैंने लगा लो यो व्यम मया अत्य कर उपदेश किया अब इधानी मलबी समय योगा प्रोक्ता पुरातना भक्ता सी सखा छा ही ही क्योंकि उत्तम योगा योग से यहाँ पर क्या लेना है ज्ञान योग से क्या लेना है कैसा ज्ञान कर्म योग जिसका उपाय है सही तो ज्ञान संन्यासान रूप योग, योग है ना तो यहाँ पर योग का क्या अर्थ है ज्ञान है तो इसका उपदेश किया है अच्छा तो अर्जुन तो प्रिय है ना भगवान का अखिर उस मुख्य ज्ञान योग का अधिकारी क्यों नहीं माना क्योंकि जो सामने जो कर्तव्य उपस्थित है ना वही कल्याणकारक है है ना उसको छोड़ना ही हानिकारक वहां हो जाता है ये नहीं अर्जुन अधिकारी नहीं है ये अधिकारी क्यों नहीं है क्योंकि सामने जो कर्तव्य है उसी का अधिकारी वो व्यक्ति है उसमें वासनाएं है वैराग्य वासनाए नहीं है, कहना है ना सामने कर्तव्य प्राप्त है तो वही प्रथम करना चाहिए वही कल्याणकारक है उसके लिए उसी से सब काम होता है अब इतना ही ओह पूर्ण पूर्णविनम पूर्ण पूर्णमद हमने मेरा ये दोस्त